प्रथम अध्याय का प्रथम बलि में अष्टम मंत्र देख रहे थे। आशा प्रतिक्षे प्रतीक्षे संगत सुनता चेष्ट पूर्ते पुत्रपशुश्च सर्वान्तृक् पुरुष सेलमेधसो यशनसन वसती ब्राह्मणो गृह ब्राह्मण अगर अतिथि है और भोजन नहीं करके घर में रहा तो घर में अर्थात अपना घर में आया है अतिथि बन करके अगर हम उनको भोजन इत्यादि नहीं दें तो ये सब हानि हो जाएगी मंत्र कह देते हैं आशा प्रतीक्ष संगतम सुन्नीतम इष्टा पुत्र पुत्र पशु अर्थात तो उनका महान हानि होगा ये तात्पर्य है भाष्य में आशा प्रतीक्ष्य तो आशा च प्रतीक्षा चा ये इसका अर्थ एक एक करके दिखाते हैं अनिर्ज्ञात अनिर्ज्ञात प्राप्तिष्टार्थ प्रार्थना आशा अनिर्ज्ञात पदार्थ उसका प्राप्ति के लिए जो कि प्राप्य चाहिए ऐसा बहुत लगता है और इष्ट भी है अनिर्ज्ञात तो है इष्ट है और हमको आवश्यक भी है इस विषय की प्रार्थना आकांक्षा अभिलाषा इसको आशा कहा जाता है अनिर्ज्ञात तो पदार्थ जो अत्यंत अज्ञान जो स्वर्ग इत्यादि इस विषय केवल शास्त्र से ही पता चलेगा कभी प्रत्यक्ष हुआ नहीं इसको। स्वर्ग इत्यादि अप्रत्यक्ष पदार्थ अथवा कहते हैं जो अन्य सब स्मृ पुराण इत्यादि में सुनते हैं ऐसे सुमेरु पर्वत है सुवर्ण गिरी है तो ये सब कभी हम भी देख ले इस प्रकार की जो इच्छा होती है उसका आशा कहा जाता है लोक में आशा शब्द अलग अर्थ में व्यवहार हो जाता है तो ये अर्थ विशेष आशा को आशा शब्द से यहाँ कहा गया और आगे प्रतीक्षा निर्ज्ञात प्राप्य अर्थ प्रतीक्षणम प्रतीक्षा जो ज्ञात पदार्थ है उसके चाहिए प्रयोजन है और प्राप्य मतलब हम आशा भी करते हैं उसका प्रतिक्षणम प्रतिक्षणम तो उसके बारे में बुद्धि में चिंतन चलना इसको प्रतीक्षा कहा जाएगा जैसे कोई दरिद्र है तो वो कोई वस्त्र भोजन अथवा दरिद्र नहीं है किंतु तो धनी बनने के लिए चाहता है सोचेगा कि हमको ये सब रत्न ये पदार्थ मिल जाए क्षेत्रीय है।, है तो चाहेगा हमको राज्य मिल जाए ये सब ज्ञात तो पदार्थ ज्ञात तो पदार्थ का आशा होना इसको प्रतीक्षा शब्द से कहा जाता है ज्ञात पदार्थ का इच्छा होना हमको ये प्राप्त हो हमको ये मिले अज्ञात पदार्थ विषय का इच्छा होना इसको कहा गया आशा और ज्ञात पदार्थ विषय का इच्छा होना और इच्छा अर्थात प्राप्ति की इच्छा इसको कहा गया प्रतीक्षा ते आशा प्रतीक्ष्य वो दोनों आशा प्रतीक्ष ये नाश हो जाएगा उस व्यक्ति का आगे संगतम संगतम सत संयोगजम फलम सत् संयोगजम अर्थात सद व्यक्तियों के साथ संयोग होने से अथवा व्यक्ति नहीं है देवता उपासना इसको भी संगत शब्द से कहा जाएगा देवता इत्यादि का उपासना करेगा तो उतने समय देवता के साथ संग होगा संग अर्थात देवता का चिंतन करेगा मानसिक संग होगा ये भी संगत लिया जाएगा और शून्यता का अर्थ कहते हैं <coughs> प्रिया वाक तो निमित्तम छ जो पुण्य होता है किसी को हम दो अच्छा बात कह दिए कोई दुखी है तो उनका मन में प्रसन्नता होने के लिए हम कुछ एक दो शास्त्र का बात कह दिए कोई घटना पहले हुआ था देखिए वो महान व्यक्ति के लिए व्यक्ति का भी ऐसे ही परिस्थिति आया था और देखिए ऐसे परिस्थिति में वो कैसे आचरण किए जैसे कहा जाता है ना कहीं भी कहा जाएगा पिता का वाक्य मतलब सिरोधारी है मानना चाहिए किसको दृष्टान्त तो दे, दे देंगे राम जी को देखिए तो ऐसे ही होना चाहिए अर्थात तो पिता का वाक्य है मतलब तो पालनीय है ही इस प्रकार के जो अच्छा बात दूसरों को कह देना इसको शून्यता शब्द से ही यहाँ कहा गया प्रिया वाक्य प्रिया अर्थात तो हितकारी तो भी होना चाहिए नहीं तो कुछ मिथ्या वाक्य बोल करके दूसरों को प्रिय हो अच्छा लगे मिथ्या प्रशंसा कर देना वो सब नहीं है उसे तो पाप होगा सुन्यता ही प्रिया वाक तन निमित्तम स तन्न निमित्तम फलम फलम अर्थात जो सो पुण्य है ये सब नाश हो जाएगा अगर ब्राह्मण अतिथि घर में भोजन नहीं करके रहा तो आगे कहते हैं इष्टापूर्त इष्टम यागादि जम पूर्तम आराम आदि फलम याग इत्यादि करने से उसे जो फल होगा उसको इष्ट कहा जाएगा और पूर्त पूर्तकर्म है पूर्तकर्म करने से उससे भी कुछ पुण्य होता है आराम आदि आराम इत्यादि जो बाटिका बनाते हैं उद्यान बनाते हैं कहते हैं ये सब पूर्तकर्म कहा जाता है इष्ट पूर्त दत्त ये श्लोक स्मरण है न भूल जाते हैं बीच बीच में तो इष्ट का क्या है अग्निहोत्रांग तपत्यम वेदान चापालनम आतिथ्यम वैश्वेवस् इष्टमितधीयते इतने चीज़ को इष्ट कहा जाएगा ये सब कर्मों को इष्ट कर्म कहा जाता है अग्निहोत्रम तपह सत्यम अग्निहोत्र तप सत्यम वेदान च अनुपालनम वेद <coughs> का जो कथन मतलब वेद वर्णाश्रम के अनुसार जो जिसके लिए विधान किया गया है तो उसको तो करते रहना और स्व शाखा अध्ययन करना ये भी रोज करना है उसको वेदान च अनुपालनम <coughs> आतिथ्यम वैश्वेव अतिथि अर्थात तो गृह में आते हैं तो उनका सत्कार करना है और वैष्णदेव जो वैष्णोदेव के लिए जो बलि दिया जाता है अर्थात गृहस्थ तो है तब तो प्रतिदिन ये जो पांच ये बलि देना वैष्णोदेव तो कर्म विशेष है कर्म विशेष अच्छा ये हो गया इष्ट आगे कहते हैं पुर्त पुर्त के लिए बापी कूप तड़ागा देवतायतना च अन्न प्रदान आराम पूर्तमित विधियते बापी कूप तड़ाग ये सब शास्त्रों में पहले अर्थात ये करने से पुण्य होता है इसलिए बापी कूप तड़ाग ये सब जलाशय है पूर्व समय में आजकल जैसा नहीं है ना कि सर्वत्र घर में मिल जाता है जल ऐसा नहीं है तो इसलिए जलाशय बनाना अर्थात तो जल प्राप्त करवाना ये महान पुण्य का काम मतलब कार्य है तो हम लोग सुने हैं अर्थात पूर्व पीढ़ी लोग कहते थे अर्थात पानीय जल लाने के लिए डेढ़ किलोमीटर जाना पड़ता था पानीय जल लाने के लिए स्नान करने के लिए तो मिल जाता था तालाब इत्यादि किंतु तो कहीं कुआ है तो ऐसा स्थिति से पहले था और ये भी शास्त्र में कहा जाता है कि जलाशय का बंध न करें अर्थात कहीं कोई जलाशय बनाया गया कौ अभी व्यवहार नहीं होता है तो कहते हैं आजकल व्यवहार नहीं होता है तो उसको बंद कर देंगे कहेंगे नहीं शास्त्र में वो निषेध है इसलिए देखिए श्री अनुमति नहीं देंगे वही ये तो अब जरूरत नहीं होता है इसको बंद कर देंगे महाराष्ट्र बोले नाम नहीं करना है वो शास्त्र निषिद्ध है तो बापी को ऊपर तड़ा देवता यत्न मंदिर मंदिर बनाना ये जो सब सत्संग भवन है वो सब मंदिर में आ जाएंगे क्योंकि पूरा समय पूरा काल भी ऐसा सत्संग भवन नहीं था ये सत्संग कहाँ होगा कहते मंदिर में ही होता था अथवा कहीं विशेष कर्म हुआ याग हुआ जैसे बड़े बड़े याग होते हैं बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण आते हैं तो उस समय में गोष्ठी होता है नहीं तो ये मंदिर में ही ये सब मतलब ये जो शास्त्र का विचार इत्यादि होता था ये सब अर्थात तो देवता आयतन में आता है और अन्न प्रदानम अन्न क्षेत्र ये महान पुण्य का बात है तो अन्नदानम महादानम कहा जाता है अन्न प्रदानम आराम आराम अर्थात जो धर्मशाला पहले बनाया जाता था अर्थात तीर्थस्थान पर पहले होता था धर्मशाला अर्थात जाएंगे तो वहाँ आपको फ्री में रहने का स्थान मिलता था अभी भी है कहीं कहीं है ये सब ये सब बनाते हैं अर्थात तो उसे पुण्य होता है ये अन्न प्रदानम आराम पूर्तमित्य विधीयते और इष्ट पूर्त और एक दत्त भी है दत्त है शरणागत संूता चाप्य हिंसनम बहिर्वेदी चयदानम दत्त मित्य विधियते दत्तमिति अभिधीयत शरणागत संतराण कोई आपसे कुछ मदद चाह करके आया है और आपका सामर्थ्य है कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करना चाहिए तो फिर ये हमारा अनिष्ट करने वाला है ये हमारा इष्ट करने वाला है वो विचार नहीं रखना है उस समय हमसे कोई कुछ चाहता है और हमारा सामर्थ्य है तो कर ही देना है वो शत्रु है मित्र है और कल का दिन में हमको मदद करेगा वो सब विचार नहीं होना है शरणागत संतराण उदाहरण राम जी तो जब विभीषण आ गया तो क्या उसको मना कर दिया मत रखो मत रखो वो कहे नहीं कोई आ गया मतलब तो रखना है वो चाहे शत्रु का भाई हो चाहे कोई भी हो ये सब उदाहरण दिया जाता है शरणागत संतराणम भूतानम ची अहिंसनम भूतों का हिंसा नहीं करना है और बहिर्वेदी चयदानम वेदी अर्थात कर्म कर्मों का अंगभूत कुछ दान कहा गया है जैसे ये कर्म करेंगे तो ये दान देना है और उसके छोड़ करके जो अन्य कुछ दान देते हैं उसको कहा जाता है बहिर्वेदी दानम ये दानों को दत्त में लिया जाता है जो कर्मांग अवबद्ध दान है वो तो उसका फल कर्म का फल से ही अंतर्भूत हो जाएगा ये सब इष्टापूर्त दत्त ये इससे जो फल होता है ये सब फल भी नाश हो जाएगा जो अतिथियों का सत्कार नहीं करेगा आगे पुत्र पशुं पुत्रा पशु पुत्राच पशु पुत्रांश ना ये अनुस्व होना चाहिए पुत्राश पशुं नया में तो ठीक है पुत्राश पशुं सर्वान्तत् सर्व सर्वान् पुत्र पशुंश सर्वान् मंत्र में है सर्वान्गे मंत्र में एकत्सर्व एक अर्थात यथाउक्तम जो जो कह दिया गया आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतम इष्टा पुत्र पशु पुत्र ये सबको बृंक्ते बृंक्ते अर्थात बृजीवर्जने धातु हैं इसलिए कहते हैं आवर्जयति आवर्जयति आ वर्जयती अर्थात तो विनाशयति सब नाश करेगा किसका नाश करेगा कहते हैं पुरुष किस पुरुष का अल्प मेधसो अल्प प्रज्ञस्य जिसका बुद्धि कम है बुद्धि कम है अर्थात तो शास्त्र का विधान को जो स्मरण नहीं रखता है शास्त्र ये कहा गया और उसका स्मरण नहीं रखेगा अल्पबुद्धि हो गया शास्त्र जो कहा है स्मरण तो है किंतु तो संस्कार इतना प्रबल है कि उसको अनुष्ठान नहीं करता ये भी अल्पबुद्धि अर्थात तो अनुष्ठान करना चाहिए किंतु तो नहीं कर पाता है नहीं कर पाता तो बुद्धि उसका विवेक युक्त नहीं है उसको कह दिया गया अल्पमेधास्त्रीय किसी प्रकार जीवन हो जाएगा तो थोड़ा सा भी वो अल्पमेधा ऐसे कह दिया गया अल्पमेध पुरुष कौन है कहते हैं यश अनशन अनशनन अभुंजान अर्थात भोजन नहीं करता करके ब्राह्मणों गृह बसती ब्राह्मण अतिथि अगर घर में रहा भोजन हम नहीं दे तो यह हानि हो जाएगी तस्माद अनुपेक्षणीय सर्वा सर्वावस्थासु अपि अतिथि रित्यर्थ इसलिए अतिथि किसी भी अवस्था में उपेक्षणीय नहीं है उसका सत्कार तो करना ही चाहिए ये सब अर्थात आचरण विधि उपनिषद स्वयं भी बताते हैं आगे ये यमराज का अमात्य और उनका पत्नी अथवा ये कोई यमराज जी को ऐसा बोले तो यमराज जी फिर अभी अतिथि सत्कार के लिए जा रहे हैं जाकर के अतिथि नचिकेता ब्राह्मण बालक है उसको कहते हैं तीसरो रात्रिर्यदासी गृह में नस्न ब्राह्मण अतिथिर्नम श्य नमस्तेस्तु ब्राह्मण स्वस्ति मैं तस्मा प्रति बरा व्रीणी ब्रह्म अतिथिनम यद् मे गृह तिसरो रात्रिर्वाचि ब्रह्म ते नमः अस्तु मे स्वस्ति अस्तु तस्मा प्रति तीन वरान् व्रीणीश इस प्रकार के मंत्र का अन्वय हो जाएगा ब्राह्मण संबोधन करते हैं अतिथि आप हमारे लिए अतिथि है अतिथि अर्थात पूर्व से सूचना नहीं दे करके जो आते हैं क्योंकि तिथि पहले से सूचना दे दिए पूर्णिमा के दिन हम आएंगे 10 बजे आपके घर में तो ये तिथि वाले हो गए ये अतिथि नहीं है अतिथि अर्थात बिना सूचना से जो पहुंच रहे हैं उनको अतिथि कहा जाता है ब्राह्मण अतिथिर नमस्या नमस्य, नमस्य अर्थात पूजा का योग्य है इसमें क्या सूत्र लगता है नमो बरिवस चित्रंगह चित्रंग क्यस प्रत्यय होता है नमस्य अर्थात नमस्कार के यह तो योग्य अर्थ में भी हो जाएगा तदर्हति अर्थ में यत भी हो जाएगा तदर्हति उस अर्थ में यत भी हो जाएगा नमस्य तहे ब्राह्मण अतिथि नमस्य आप नमस्कार के योग्य है यद में गृह तीसरो रात्रि अबादसी जो आप मेरे घर में तीन रात अबादसी अबासी अर्थात तो रह गए अबादसी तो ये लुंग का रूप है वसनिवासी धातु से रह गए अबादसी तकार की सूत्र से सह शार्ध धातु के जो आप रह गए तो ये आप जो बिना मतलब हमारा घर में रह गए और अभी भोजन भी नहीं किए हैं इससे हमको कुछ दोष तो हो गया है अर्थात यमराज जी अंदर में सोचते हैं मेरे को तो ये कुछ दोष हो गया है इसलिए हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाए प्रार्थना करते हैं ब्राह्मण ते नमः अस्तु है ब्राह्मण अर्थात आप अतिथि ब्राह्मण है ते ते तुभ्यम नम अस्तु आपको प्रणाम हो और आपको प्रणाम हो आप प्रसन्न हो तो मैं स्वस्ती अस्तु हमारा भी कल्याण हो तो आप अगर प्रसन्न है तो हमारा कल्याण तो होगा ही होगा इतने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा प्रसन्न हो जाने से हमारा कल्याण हो जाएगा फिर भी तस्मात प्रति तीन बरान व्रीनिश आप तीन रात रह गए तो प्रत्येक रात्रि के लिए एक एक बर आप हमसे और लीजिए आपका अधिक प्रसन्नता के लिए हम आपको ये बर भी देते हैं त्रिन बरान वृणीष और तीन बर मांगे पांच नंबर टीका में अच्छा एवं उक्तो मृत्युर उवाच नचिकेत सम उपगम्य पूजा पूरह सरम एवं एवक्त मृत्यु कर्मणि निष्ठा हुआ उक्त वच धातु का कर्म हो गया मृत्यु एवं उक्त किसी के द्वारा कहा गया एम अमात्य अथवा पत्नी के द्वारा एवं उक्त मृत्यु हो इसमें समानाधिकरण है मृत्यु इस प्रकार कहे जाने पर उवाच मृत्यु ने अभी मृत्यु अभी कह रहे हैं मृत्यु एमराज जी कह रहे हैं किसको नचिकेत उपगम्य पूजा पूजा पुरह शर्म नचिकेता के पास जाकर के पूजा करते हुए ये बात कहते हैं तिरो रात्रिर्दवा अवात, यस्मा अवात्सि उषित गृह मे मम अन्सन हे सन नमस्यो अर्थ में यत अर्हत हुआ तस्मान नमस्ते अस्तु तोभ्यम अस्तुवत रात्रि तीन रात यद मंत्र में है यद यस्मा क्योंकि अवात्सि अवाची का अर्थ हो गया उषितवान अवाची ही लुंग का मध्यम पुरुष एक वचन ऊषितवान रहे असी मध्यम पुरुष अर्थात नचिकेता को कहते हैं कहाँ रहे गृह में मैं क्या अर्थ मम मेरा घर में आप रह गए कैसा स्थिति में अनशन भोजन नहीं करता हुआ है ब्राह्मण अतिथि सन हे ब्राह्मण देवता अतिथि होते हुए आप नमस्य है नमस् अर्थात नमस्कार नमस्कार के लिए आप योग्य है तदरहति उस सूत्र में यत् प्रत्यय तदर्हति का अधिकार में दंडादिभ्यो यत ऐसा सूत्र है तो ये देखना होगा कि दंडादि गण में है अथवा नमस् शब्द अगर दंडादि गण अगर आकृति गण होगा तो उसमें आ जाएगा तदरहति अर्थ में यत् प्रत्यय होता है तस्मान नमस्ते तुभ्यम अस्तु भवतु इसलिए आपको नमस्कार हो क्योंकि आप ब्राह्मण है, है।, है और अतिथि है हे ब्राह्मण और प्रार्थना करते हैं स्वस्ति स्वस्ति भद्रम मैं अस्तु तस्मात्व अनशन मद गृहवास दोषात दोषात् तत्प्राप्ति उपशमेन मैं भद्रम अस्तु अर्थात तो मेरा तो कल्याण हो कल्याण होकर अर्थ क्यों अकल्याण का, का संशय कहते भवतो तो अनशन मध गृहवास निमित्तात आप मेरे घर में रह गए और भोजन नहीं करके रह गए ये दोष हुआ हमको ये दोषात एक टिप्पणी प्रत्यवाय रूपात ये पाप हुआ हमको तत्प्राप्ति उपशमे न ये दोष जो हमको प्राप्त हुआ दोष प्राप्ति का उपसम शांत हो जाने से हमारा कल्याण हो जाएगा मेरा कल्याण हो अर्थात ये जो हमसे पाप हुआ दोष हुआ ये दोष का शांत हो जाए अर्थात आप इसको मन में ये दोषों को नहीं लेना यद्यपि यमराजी कह रहे हैं सोच रहे हैं यद्यपि भवदनुग्रहण सर्व मे स्वस्ती सैत तो प्रसादनाथ अनशन उषिता एक रात्रि प्रति तीन वरान वृणीष्य अभिप्रेताशेषा प्राथय मत् यद्यपि आपका अनुग्रह से ही सर्व मम स्वस्ति सियात मेरा सब कल्याण होगा ही आपका अनुग्रह मात्र से ही हो जाएगा तथापि तो अधिक प्रसादनार्थम आपको अधिक प्रसाद अर्थात आपको प्रसन्नता अधिक हो इसलिए अनशन उषिताम एक एक रात्रि प्रति भोजन नहीं करके जितने रात रहे प्रत्येक रात्रि के प्रति त्रिन बरान व्रीणिशो यहाँ एक एक काम का अर्थ है यहाँ बिप्सा नहीं है ताकि प्रत्येक रात्रि में अगर तीन बर हो जाएगा तो तीन रात रहा कितने बरह होना चाहिए नौ बर होना चाहिए किंतु तो ऐसा नहीं है यहाँ पांच नंबर टिप्पणी देखेंगे एक एक काम रात्रि प्रति एकम इति एवं त्रीन इति अर्थ तीन ही बर है क्यों त्रीन इति बिप्सा अभात न नव प्रसक्तिरिभाव एक एक रात्रि प्रति त्रिन वरान वृणस्व अगर कहते कि एक एक रात्रिम प्रति त्रिन त्रिन वरान व्रीणी अगर ऐसा कह देते हैं तब तो मान लिया जाता है कि नव वरह प्राप्त होना है किंतु तो एक एक रात्रिम प्रति त्रिन कह दिए तो त्रिन में विप्सा नहीं दिखाए इसलिए टिप्पणीकार कह रहे हैं कि नव वर होगा नहीं त्रीन बरान वृणी सो बर अर्थात अभिप्रेता विशेषाण जो आपको अभिप्राय है जो आपको प्रयोजन है उस विषय का प्रार्थय मत्तह मेरे से आप प्रार्थना करिए अर्थात तो मांग लीजिए मेरे को कहिए वो बड़ो वो हम आपको दे देगा दंडाधिकरण में नहीं है अच्छा वो तदरह वो तो लंबा अधिकार भी है उसमें कहीं देखना पड़ेगा और के? क्योंकि यहाँ लिख दिए भाष्यकार की अर् अर् अर्थात मतलब तदर्हती अधिकार में किसी सूत्र में इसको अंतर्भाव करना होगा अच्छा तो अभी यमराज जी बरा दे दिए देखिए यमराज जी जो यहाँ कर रहे ना उसके द्वारा अभी कैसे वो स्वयं बंध रहे हैं तो इसलिए सतर्क रहना है कहते ना वो तो कह दिए हम आपको प्रणाम किया आपका अनुग्रह से ही हमारा सब कल्याण हो जाएगा फिर आगे कहते हैं तथापि आप अधिक प्रसन्न हो इसलिए तीन वर मांग लीजिए अभी अधिक प्रसन्न करते हुए देखिए अभी कितना पूरा अभी ग्रंथ चलेगा तो अर्थात कह रहे हैं कि ये ग्रंथ से जगत का कल्याण होता है तो कहते हैं कि अर्थात दूसरों का प्रसन्न करने के लिए कभी थोड़ा कर देना पड़ता है तो कर देना है अगर उससे लाभ होता है तो स्वार्थ प्रणोदित होकर के दूसरों को प्रसन्न करना वो अच्छा नहीं है किंतु अगर कल्याण होता है सभी का तो करना है अभी नचिकता मांग रहे हैं शांत संकल्प सुमना यथा सियादीतमुर्गौतमो माँ भीमृत्यो तत्वृष्ट माँ अभिवधेत प्रती माँ भिवदेत प्रतीत एक तत्त प्रथमंग बरंग्रीणे है मृत्यु संबोधन करते हैं शातसकल्प सुमना यसकल्प सुमना बीतमन्यु यथा बीतमन्यु यथा बीतमु यहां अभी अथवा तो अभि गौत सिया इस प्रकार के अन्वय ले लेंगे हे मृत्यु शातसकल सुमना बीतमु गौतम माम अभि और <coughs> तत्वृष्ट मतीत अभिवदेत एक तत्ण प्रथमं बरंग व्रीणे हे मृत्यु संबोधन करते हैं तो ये मृत्यु ये अभी जो लोग लघु चल रहा है जो लोग लघु लो पढ़ रहे हैं मृत्यु में किस सूत्र से गुण हो जाएगा हे मृत्यु संबोधन करते हैं संबोधन में गुण करने वाला सूत्र क्या है गुण रस्वांत तो है प्रातिपदिक तो संबोधन में गुण हो जाएगा मृत्यु शांत संकल्प सुमना गौतम अर्थात नचिकेता का पिता है तो यह गौतम शांत संकल्प बहुब्रिय है शांत हा, संकल्पो यश्य संकल्प अर्थात तो पुत्र को भेज देमराज जी के पास और फिर शांति में रहेंगे घर में मन में चलता होगा क्या करता है क्या नहीं करता है हानि हो गया लाभ हुआ ये जो चलता है इसको कहते हैं संकल्प मन अभी चलता है ये हुआ अथवा ये हुआ कहते हैं कि नचिकेता कहते हैं कि वो संकल्प शांत हो जाए जब संकल्प शांत हो जाएगा तो मन सो मतलब शांत हो जाएगा इसलिए सुमना यह भी बहुबरी है शोभनम मनो यश तो, तो और भीतमन्यु मन्यु अर्थात क्रोध ये गीता में कहता है ना युधामन्यु विक्रांत तयुधाया तो युधाया मन्यु अर्थात युद्ध में जो बहुत क्रोध हो जाता है यहाँ कहते हैं भीतमन्यु ये भी बहुप्रिय हैं तो ये बीतो मन्युर्यस्मात्स बीत मन्यु अर्थात क्रोध रहित तो हो जाए कौन गौतम किसी के प्रति कहते हैं माम अभि मेरे प्रति तो हो जाए नहीं तो कहीं मेरे ऊपर वो अर्थात असंतोष होकर असंतुष्ट होकर के उनका मन विक्षिप्त तो हो गया होगा तो अभी शांत तो हो जाए और मा, प्रसृष्टंग माम आप जब हमको छोड़ देंगे तो मेरे को प्रतितः प्रतित अर्थात जान करके मैं फिर वापस चला जाऊंगा तो वापस चला जाने के जाने से मेरे को देख करके प्रतितः सन देखते देख करके जानते हुए अभिवदेत मेरे साथ बात करें एतः त्रयाणम प्रथम बरम वृणें तो ये तीन बर से ये प्रथम बर नचिकता किंतु इसमें बहुत चीज मांग लिए ये एक बर नहीं होना चाहिए ये मांग लिया तो ये कहीं एक स्थान था वो ये जो देखते हैं ना कुछ ताड़ पत्र में लिखा ताड़ नहीं वो कुछ तांबे का पात्र था मतलब पत्र उसमें कुछ लिखा रहता है वो एक व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त किया है और आप प्रश्न करेंगे तो तो कहीं ऐसा है कि खोल देगा जगह और उसमें उसको दिखेगा जो आपका प्रश्न का उत्तर वो सिद्धि है उसको तो किसने ऐसे लिख दिया प्रश्न अर्थात तो हर प्रश्न में ए भी ऐसा दो नहीं किया है किंतु तो प्रश्न के अंदर में दो प्रश्न डाला <laughs> तो जब उत्तर देना आरम्भ किया जहाँ उसको प्रथम में क ख द्वितीय में ग आगे फिर च छ ऐसा था वो जहाँ उसको क ख ग हो गया क हो गया आपका तो क्यों कहता आगे हमको और कुछ दिखता नहीं इसमें आपका इसी में ही तीन प्रश्न है आगे अर्थात तो आप देखिए हर जगह में आप दो दो प्रश्न डाल रहे हैं इसलिए वो दिखेगा भी नहीं क्यों हमारा सिद्धि उतना ही है काम तीन प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे आगे और नहीं होगा ये जी ऐसा नहीं है तो इसलिए बहुत उत्तर दे देते हैं ये सिद्धि होता है अर्थात तो प्रश्नों का जो उत्तर दे सकना है ये सिद्धि होता है यहाँ तो बात अलग है नचिकेता मांगते हैं कि आप हमको जो छोड़ देंगे तो छुकाले छोड़ देंगे नहीं छोड़ने से हम जा नहीं पाएगा यहाँ से हमको भेज भी देंगे भाष्यकार कहेंगे आप हमको जो घर में भेज देंगे तो मेरा पिता मेरे को पहचाने और बात भी करें भाष्य में नचिकेतास्तु आह यदि दित्सु बरान भगवान शांत संकल्प हो उपशांत होकल्प माम प्रति यम प्राप्य की नु क्य मे पुत्र शांत संकल्प यहाँ तक देखें <coughs> यदि दित्सु बरान अगर आप बर देना चाहते हैं तो दित्सु में एक विशेष सूत्र लगा स्मरण है अच्छा दिक्सु प्रत्यय क्या हुआ सन दातु क्या है दा धातु दा धातु से सन होने से अभ्यास भी नहीं रहा और आको यही भी हो गया हाँ सनी मी माँ घू रभ रक पत पदाम अच्छ इस ये विशेष सूत्र हैं दित्सु दित्सु अगर अगर देना चाहते हैं तो बरान व को देना चाहते हैं तो हे है भगवान संबोधन करते हैं तो ये वर हमको दीजिए शांत संकल्प विग्रह दिखाते हैं उप शांत संकल्प यश माम प्रति अर्थात मेरे प्रति मेरे प्रति अर्थात मेरे को विषय बना करके उनका मन में जो संकल्प चल रहा है क्या संकल्प चल रहा है यमम प्राप्य किंग नो करती <coughs> यमो के पास जा करके ये क्या मेरा पुत्र करेगा अर्थात ये पुत्र कुछ करेगा अथवा यम कुछ करेगा क्योंकि यमराज जी के पास कौन जाते हैं जिनका आयु पूरा ही होता है तो अभी ये उसी गोष्ठी में चला जाएगा अथवा कुछ अलग होगा इस प्रकार की उनका चलता है एक नंबर टिप्पणी बड़े महाराज जी इसको लिखे हैं सोचते हैं कि पिता यमराज जी तो यमराज जी है किन्तु धर्मराज भी है जिसका आयु पूर्ण होगा उसी को ही पूरा कर देंगे जिसका आयु पूर्ण नहीं होगा उसको तो कभी पूरा नहीं करेंगे अगर हमारा पुत्र का आयु पूरा नहीं होगा तो उसको मारेंगे नहीं इस प्रकार के उनका संकल्प चल रहा है इति स शांत संकल्प अर्थात उनका संकल्प शांत हो जाए और सुमना सुमना अर्थात प्रसन्न मनास् धर्मो रक्षित ही अच्छा यहाँ दिया गया इत नियमात्म प्रसन्न दो नंबर टिप्पणी देखिए प्रसन्न मना पुत्र में धर्म प्रियवाद <स्था> क्योंकि पिता अभी ये सोचेंगे कि मेरा पुत्र तो धर्मप्रिय प्रिय है तो धर्म प्रियवाद और यम से धर्म स्वयं धर्म का राजा है और धर्मो रक्षति रक्षित धर्म <स्था> ये न धर्मो रक्षित तम धर्मो रक्षति जिसके द्वारा धर्म की रक्षा की गई है उसको स्वयं धर्म रक्षा करेगा ये सोचते हैं तो इसलिए पिता सोचते हैं कि हमारा पुत्र तो धर्मप्रिय है इसलिए हमारा जी तो उसको रक्षा करेंगे ही हमको तो प्रसन्न हो जाना है सुमाना प्रसन्न मनाश्च यथा सात <स्यात> इतना जब तक प्रारब्ध दुख देने का कोटा बना रहेगा ना ये विचार नहीं आएगा और जो पिता अभी सोच रहे हैं कि हमारा पुत्र धर्म प्रिय है और यमराज धर्मराज है जो धर्म की रक्षा करेगा यमराज जी उसका रक्षा करेंगे ये पिता को ये विचार कब आएगा कहते तो पिता को जितना दुख भोगना था वो कोटा जो पूरा हो जाएगा फिर पिता को ये बुद्धि आएगा और जब तक तो उसका दुख रहेगा तो भोगने के लिए तब तो तक तो वो भोगता रहेगा यही सोचता रहेगा यमराज जी के पास गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ मार दिए बचाए ये सब होगा अर्थात जीवन में ऐसे ही देखना है अगर कभी दुख हो रहा है और विरुद्ध विचार उठ नहीं रहा है हम असंग कूटस्थ है ये बुद्धि का ही काम है ये जो दुख रूप हो जाना ये विचार अगर नहीं उठ रहा है जानेंगे कि प्रारब्ध है उतना भोगना पड़ेगा फिर जब ये विचार उठ गया कि भाई ये कहाँ ये दुख हुआ ये तो बुद्धि का कार्य है वो हुआ हुआ जाने दो जानेंगे कि इतना प्रारब्ध था उसको लेकर के और पश्चाताप करना ये वृथा है गया गया ठीक है प्रारब्ध में डाल करके शांत हो जाना चलिए इस प्रकार के जब कभी कभी अगर वेदांत का विचार उठ करके हमारा दुखों को दूर करता है आगे फिर उसके लेकर पश्चाताप करना है ये सब वृथा बात है वो तो ठीक है हो गया हो गया इतना प्रारब्भ था मान करके शांत रहना है प्रसन्न मनाश्चाद और भीतमन्यु बीत मन्युरुर विगत रोषस्य बीतमन्यु बीत मन्यूर विगत रोषस् यहाँ ठीक पाठ है ना, ना कुछ बीच में लिखा है और ठीक है अच्छा बीत मन्यूर इसका अर्थ है विगत रोष विगत रोष बहुब्री है <coughs> मनयु शब्द का अर्थ है रोष क्रोध गौतम मम पिता माम अभि माम प्रति है मृत्यु मेरे पिता मेरे प्रति इतने सारे विषय में अर्थात इतने सारे विषय उनको प्राप्त होना चाहिए अर्थात संकल्प रहित तो हो जाना चाहिए और मन उनका स्वच्छ स्वच्छ अर्थात पीड़ा से रहित तो हो जाना चाहिए और क्रोध नहीं होना चाहिए टीका में भूतो अयम आगतो न अवलोकनीय उपेक्षां यथा न करोति तथा प्रसाद कुरु इतिहा नचिकेता कहते हैं ये तो पिताजी को हो गया अभी हमारा बात है कि हम जब आप हमको भेजने से हम जब घर में जाएगा पिता कहीं ऐसा न सोचे कि प्रेति भूतो अयम आगत ये तो प्रेत आया है न अवलोकनीय इसको तो देखने का योग्य नहीं है इति मत्वा वो मेरा उपेक्षा न करें ऐसे आप बरत दे दीजिए भाष्य में किंचत प्रसृष्टम तो या विनिर्मुक्तम आपके द्वारा जब हम छोड़ दिए जाएँगे आप और प्रेषितम गृह प्रति खाली आप हमको छोड़ नहीं देंगे कहते हैं और घर तक जाने के लिए ये भी बंदोबस्त आप कर देंगे प्रेषितम गृह प्रति माँ माँ अर्थात माम अभिवदेत अभिवदेत कैसे प्रतीतो तो लब्ध स्मृति उनको फिर स्मरण हो यही हमारा पुत्र है स एव अयम पुत्र मम आगत इतिय एवं प्रत्यभिजाननित्यर्थ इत्यर्थ हमको पहुँचाने कि यही हमारा पुत्र है प्रयतन असमझे एक प्रयोजन तयाण बराण वरं आद्यम प्रार्थये वृणे पितुहु युषण तयाण वरा प्रथम एकतथ ये वर तीनों वर्ष प्रथम है आद्यम बर वृणे वृण प्रार्थये प्रथम वर में क्या मांग लिए मांगलिए पितुहु पारण पिता का संतोष ये प्रथम वर में मांग लिए आगे ततो मृत्युवाच नचिकेता ने बर मंगले अभि यमराज्य को बर देना होगा अभी अभियमराज्य कहते हैं यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत मत प्रश्रिष्ट मत औद्दाल कीुणि मत्प्र मत्प्रसृष्ट सुख रात्रिशिताुस्तांग दृश्यवान् मृत्युमुखा प्रमुख मत्प्रसृष्ट प्रतीत औद्दाल कीुणी यथा पुरस्तात भविता भविता सुखम अच्छा भविता ये हो गया आगे मृत्यु मुखात प्रमुक्त दृश्यवान्तमु रात्रि सुख रात्रि ही सुखम सईिता दो पूर्वार्ध उत्तरार्ध अलग अलग अन्वय ले लेंगे यमराज जी कहते हैं मत प्रसृष्ट मेरे द्वारा जब आप छोड़ दिया जाएंगे मैया प्रसिष्ट इति मत प्रशिष्ट सृज विसर्ग जब हम आपको मतलब छोड़ देंगे अर्थात यहाँ से आप जब चले जाएंगे प्रतितः प्रतितः अर्थात ये कर्तरी निष्ठा हुआ इनगतो धातु गत्यर्थ का धातु होने से कर्ता अर्थ में निष्ठा हो जाएगा गत्यर्था कर्मक शीर्ष सी स्थावश जनरोह जीरियति भयश प्रतीत प्रतीत अर्थात जानते हुए अर्थात मेरे को पहचाने कौन औद्दालकी आरुणी अनुचिकता का पिता का नाम आरुणी औद्दालकी उद्दालक भाषा में कहेंगे उद्दालक एवं औद्दालकी स्वार्थ में यह हो गया और अरुणी अरुण से अपत्य इति आरुणी एक ही व्यक्ति है यथा पुरस्तात् भविता जैसे पहले थे आगे ऐसे ही होंगे भविता भविता लिट भविता लूट का रूप है अनद्यतन अर्थात कल से ऐसे ही रहेंगे कैसे कहते हैं यथा पुरस्तात् जैसे पहले शांत थे आगे ऐसे ही शांत रहेंगे और दूसरा बात है कि मृत्यु मुखात प्रमुखम तवाम ददृश्यवान मृत्यु मुखात तो हमसे जब आप मुक्त होकर के प्रमुखतम प्रकर्षण मुक्तम म दद्रश्यवान जब आपको लिट का रूप कह दिया दद्रश्यवान को सुप प्रत्यय कर दिए तो भविष्यत काल का प्रयोग है वास्तविक अर्थात हमसे मुक्त होकर के जब आप चले जाएंगे जब आप को देखेंगे तब बीतमन्यु तो क्रोध रहित तो आपका पिता होंगे रात्रि ही सुखम सहिता सहिता ये भी लूट का रूप है आगे अर्थात सुख में वो सोएंगे भविष्य काल प्रयोग किया गया तो भाष्यकार कहेंगे कि आगे भी सुख में सोएंगे आगे भी सुख में सोएंगे अर्थात तो पहला जो तीन रात है वो भी सुख में सोए हैं ऐसा तो यहाँ कहते हैं मृत्यु मुखात प्रमुखतम तो आपको देखेंगे कैसे कि आप मृत्यु मुख से छुटकारा होकर के जा रहे हैं तो अगर अज्ञानी होकर के नचिकेता जाएगा तो मृत्यु मुखात प्रमुखतम वास्तव होगा क्या अर्थात यहाँ तात्पर्य है कि मृत्यु मुखात प्रमुखम प्रकर्षण मुक्त अर्थात आगे आपको मृत्यु कभी भी स्पर्श नहीं करेगा ये जान करके आपका पिता तो महान आनंदित तो हो जाएंगे अर्थात पुत्र को ज्ञानी दे करके पुत्र पिता महान आनंद को प्राप्त करेंगे <coughs> भाष्य में यथा बुद्धिस्तवी पुरस्तात् पूर्व आसीत स्नेह समन्विता पितुस्तव भविता प्रीति समन्वित तब पिता तथे प्रतीत प्रतीतवान सन औदालकी यथा जैसे बुद्धि आपके पिता का था किसमें तो ही आप में पुरस्तात् पूर्व में अर्थात हमारे पास आने से पहले पूर्वम आसित जैसे आपका पिता का आपके प्रति था क्या स्नेह समन्विता पितुस्त तव आपका पिता जैसे आपके प्रति स्नेह समन्वयता स्नेहयुक्त थे ऐसे प्रकारक भविता आगे भी होंगे प्रीति समन्वित तब पिता आपका पिता उसी प्रकार के आपके प्रति प्रेम भाव रखेंगे प्रतीत तो प्रतीत तो का अर्थ प्रतीतवान तो अच्छा यहाँ एक नव टिप्पणी में सूत्र दे दिए गत्यर्थ कर्म का शीर्ष सिंह स्थाश वसजन रूह जीरियति भ्यस्ती अन कर्तरे निष्ठा प्रत्यय हो गया यह दे दिए प्रतीत प्रतीत का अर्थ कहते हैं तो प्रतीतवान तो हो गया अर्थात त प्रत्ययतः हो जाता है तब तो अर्थ में सन औदालकी औदालकी कहते हैं उद्दालक एवं औद्दाल की में यह प्रत्यय हो गया अरुण अपत्यम इति अपत्य अर्थ में यह प्रत्यय हो गया तो या तो इस प्रकार की हो सकता है उनका नाम ही था औद्दाल और अरुणा का अपत्य इस प्रकार के एक पिता के लेकर के नाम होता है कि स्वयं का नाम होता है तो पिता अर्थात तो गोत्र के अनुसार एक नाम हो जाता है और एक स्वयं का नाम हो जाता है अथवा कहते हैं द्व्यामुष्यायण वा अर्थात तो ये भी अर्थात तो उसका दो नाम पढ़ने का कारण है कि द्व्यामुष्यायण ये भी एक कारण है ये द्वा द्व्यामुष्यायण क्या है टीका में देखिए औद्दालक तद्धित स्वाथे व्याख्याय अपत्यर्थे व्याख्येय इति तद्धित औदालकी में जो तद्धित है यह इत्यय हुआ है ये जो तद्धित दिया गया उसको स्वार्थ में व्याख्यान कर कैसे؟ में दिया कैसे भाष्य में कह दिया उद्दालक एवं औद्दालकी प्रत्येक किस अर्थ में हो गया स्वार्थ में हो गया इसका व्याख्यान करके अभी कहते नहीं अपत्यर्थ में व्याख्यान करेंगे द्व्यामुष्यायणों वाह स्वार्थ में नहीं एक स्वार्थ अर्थ में ले लिए थे एक एको अपत्य अर्थ में आरुणि में अपत्य अर्थ में लिए थे और उदालक में स्वार्थ में लिए थे अभी कहते हैं नहीं नहीं दोनों में ही अपत्य अर्थ में लेंगे कैसा होगा ठीक है मैं अमुष्य प्रख्यात अपत्यम आमुष्यायण प्रख्यात क्योंकि जब कहते हैं उसका पुत्र कह दिए उसका कह दे कोई सामान्य आदमी का पुत्र को उसका पुत्र नहीं कहेंगे कोई महान प्रसिद्ध व्यक्ति का कह देंगे वो तो उनका पुत्र है इसी प्रकार के कहते हैं प्रख्यात से अपत्यम आमुष्यायणम कैसे होता है वो बताते हैं दोयोह हो, हो पूर्व भाषाधीना संबंधी च असो च दो पिताओं के बीच में पूर्व ये अभी जो बाल मतलब व्यक्ति है उसका दो पिता हो जाते हैं कैसे टिप्पणी कहेंगे उसको पूर्व भाषाधीना संबंधी इस दो व्यक्ति पहले अपना अंदर में बातचीत हुआ था परस्पर में संबंध मतलब बातचीत करके संबंध हुआ था उस वो दोनों व्यक्ति का जो पुत्र होगा कैसे इसको सात नंबर टिप्पणी जो आमुष्याय द्वैमुष्यायन द्वि आमुष्यायन आमुष्यायण के लिए भी छह नंबर में दे दिए वार्तिक है ये आमुष्यायण आमुष्य पुत्रिका आमुष्य कुलिका इति ये भारतीक है वचनाथ आगे सात नंबर टिप्पणी में देखें कथम द्वीप द्वैपितृत्व पितृत्व नहीं होगा ना पितृयत्व पितृयत्व होना चाहिए वाय बायु ऋतु पितृ ससो यत यत होने से पितृ के आगे यत होने से पितृ के आगे यत होने से फिर री को र हो जाता है रिंग रिंग रित रिंग रित नहीं हुआ क्या पितृयत्व है पितृ हैं द्वेयी पितृत्व अच्छा अच्छा अच्छा दोई द्विपित्रृ द्विपित्रृ से आगे अगर अण हो जाएगा तो द्वई तो तो तो पित्र हो जाएगा हरि के आगे अण हो गया तो र हो जाएगा ठीक है द्वी पित्री आगे अण हो गया तो द्विपित्र अपत्य अर्थ में अण हो जाएगा तो द्वई पितृ का अपत्य अर्थ में अण हो जाएगा तो द्वई पित्र हो जाएगा सूत्र है ना मातुर्थ संख्या पूर्व मातु संख्या संभद्रहा तो ये संख्या है उसमें घटते कैसे ये दो, दो पिता का पुत्र होंगे कहते हैं दो पित्रो पूर्वभाषादिना संबंधित पूर्वम एकस्म ही कन्या प्रदानम भाषित्व तो दो व्यक्ति अपने में बात किए कि हम अपना कन्या को आपका पुत्र को पुत्र के लिए देगा कन्या प्रदानम भाषित्वा कारण विशेष वसाद अन्य प्रदाने अभी किसी विशेष कारण से अभी कन्या को जिसको देना था पहले निर्बंध हुआ था मतलब तो निश्चय हुआ था बागदाना कहते थे तो अभी नहीं करके किसी दूसरे विशेष कारणवश अगर दूसरे के साथ विवाह कर दिया गया तन्य तो द्वैपितृत्वम ये द्विपित्र तुम तो अर्थात उस कन्या से जो पुत्र होगा वो तो हुआ उसका पति तो एक है किंतु दूसरों को विवाह कर गया किंतु किसी के लिए अगर पहले बागदान हुआ था तब उसको भी पिता जैसा माना जाता है तो इसलिए द्विपित्र हो गया ठीक है में कहते हैं न जा रर्थ ये अर्थात इस प्रकार की नहीं है उप से पुत्र ये नहीं है आगे भाष्य में दया मुस्यायण मत प्रसिष्ट मया अनुज्ञात सन मेरे के मेरे द्वारा जब आप अनुज्ञात अर्थात हम बोल देगा कि ठीक है आपका यहाँ कार्य हो गया आप जाइए अनुज्ञात सन आप जब जाएंगे इतरा यहाँ तक हो गया अर्थात आपको देख के वो प्रसन्न होंगे और इतरा अपि रात्रि ही सुखम प्रसन्न मनाहा सहिता इतरा अपि रात्रि अर्थात और, और भी आगे वाला रात्रि भी वो सुख में सोएंगे अर्थात अतीत तो रात्रि भी वो सुख में सोए हैं चार नंबर टिप्पणी दे दिया इतरा अपी थी अने पूर्वा अभी तीसरो रात्रिर्मदअुग्रह सहितस सही पिता इति गमयती मंतव्य टिप्पणीकार रह तो कह रहे हैं तो यमराज जी कह रहे हैं कि आगे का रात्रि तो वो आनंद मन से सोएंगे और पीछे का रात्रि भी आनंद से सोए हैं प्रसन्न मना शयिता शहिता आगे स्वयंगे श्विता धातु अंतर व्यवहार करके कह दिए का अर्थ बीतमुर्ीतमुका विगत मनुष्च क्रोधरिता भविता ऐसे होंगे हुे सैत्म पुत्र दृशिवान् दृष्टवान् मृत्युमूर्खा मृत्युमुखा मृत्युगोचरान प्रमुख सत आप उनके पुत्र है आप पुत्र को देख करके कैसा पुत्र को देखेंगे कहते हैं मृत्यु मुखान मृत्यु गोचरात प्रमुख प्रमुखतम संतम तो मृत्यु का मुख से आप छुटकारा होकर के जा रहे हैं ये देख करके एक नंबर टिप्पणी देखिए मृत्यु गोचरात भाव प्रधान मृत्यु विषयताया इत्यर्थ मृत्यु गोचरात मृत्यु गोचरात अर्थात मृत्यु गोचरत्वात् भाव प्रधानत्वात् मृत्यु विषयता अच्छा मृत्यु गोचरता क्योंकि नैचिकता में मृत्यु गोचरता आ गया था मृत्यु का विषय बन गया था तो यहाँ मृत्यु गोचरात अर्थात तो मृत्यु गोचर गोचरत्वात् इस प्रकार का आगे टिप्पणी में मत कृत मारणार्द इति यावत तो मत कृत मारणार्थ अर्थात तो हमारा वही कार्य है कि जो हमारे पास आएगा उसका प्राण का अंत होता है वास्तविक क्या होता है कि मतदत्त विद्या प्रभावात मृत्यु गोचरात् संसारात्ति तो निगूढ़ाथ है अर्थात हम आपको आगे जो विद्या देने वाले हैं उससे आपको हमेशा के लिए मृत्यु का मृत्यु से छुटकारा आपको हो जाएगा तो ये उसका निगूढ़ अर्थ गूढ़तात्पर्य है आज यहाँ तक ओम संग नो मित्र संग वरुण संग नो भगत